बीस मैं अनंत और अंतर्यामी हूँ बभी एक से अनेक बनु आत्म केंद्रित बनो है मनुष्य जैसे एक अकेला अनु के समान शास शोभायमान प्रकट हो रहा है जो निरंतर गति कर रहा है घोड़े के समान विशेष कर रूपाधि का भेद पैदा करने वाला है जो दो प्रकार के नियमों को बनाने वाला है जो हमारे अंगों को ऋतु संबंधी पदार्थों को अनुकूल बनाने वाला है अग्नि के माध्यम से चेतना को शुद्ध और उसको नियमित करने वाला है एक ईश्वर दूसरा प्रकृति है जिस तरह से ईश्वर जीव प्रकृति है इसी तरह से ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जो एक परमाणु में तीन ननू की तरह है सर्वप्रथम हमारी चेतना है जो हमारे शर्म में सर्व उपस्थित होती है वही से ये हमारे सारे शरीर को एक पिंड के रूप में सभी अंगों का देखभाल करती है इसमें इसके दो सहायक हैं एक परमेश्वर दूसरा प्रकृति है जैसा कि मंत्रों में आता है कि ये मानव शरीर एक प्रकृति रूपी वृक्ष की तरह है जिसमें दो प्रकार से सुवर्ण सुंदर पक्षी रहते हैं एक तो स्वयं की चेतना हां जो शरीर मन और इंद्रियों से ऐसी स्थापित करके सांसारिक विषयों का निरंतर भोग करती है जिसका पाप पुण्य आत्मा को भोगना पड़ता है जब तक वह शरीर में निवास करती है दूसरा पक्षी स्वयं परमेश्वर है जो आत्मा रूपी पक्षी के कर्मों का साक्षात्कार करता है और उसके किए कर्मों का उसको फल देकर प्रसन्न और प्रणित भी करता है जब आत्मा को सांसारिक विषयों का ज्ञान हो जाता है कि इसमें शिवाय दुख के कुछ नहीं है तो वे विषयों का त्याग करके परमेश्वर में अपना चित्ता लगाता है जिससे परमेश्वर के गुण उस चेतना में भी उतरने लगते हैं जैसे लोहा आके संपर्क करने ऐसी आगे गर्मी को प्राप्त करता है उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा के गुणों को प्राप्त करता है जिससे वह शरीर रूपी संसार से मुक्त होने लगता है जब तक वह परमेश्वर के सानिध्य में रहता है तब तक वह आनंदित रहता है और जब उसके पुण्य कर्म चिन्ह हो जाते हैं तो वह पुनः श्रेष्ठ मानव के समृद्ध परिवार में जन्म लेता है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 अपने बलशक्ति शक्ति सामर्थक को धटाने वाला है वह बुरे और निकृष्ट विचारों की प्रेरणा से अपने मन को दूषित करता है ऐसे व्यक्ति पापी और दुष्ट वृत्तियों वाले जो जन है उनको पकड़कर बंधन में रखना चाहिए अर्थात कड़े अनुशासन में निरंतर उस पर नजर रखनी चाहिए उनके लिए यथा योग्य दंड की व्यवस्था भी देने की समाज में होनी चाहिए जो या मन का नाश करती और उसे बेकार बना करके नष्ट भ्रष्ट कर देती है उसका सनहार हत्या करना योग्य है उस ग्रंथि को जो बार बार पीड़ा और क्लेश का कारण बनता है उसे ऐसे ही काट देना चाहिए जैसे कुल्हाड़ी से वृक्षों का काटते हैं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 विश्व व्यापक पुरस्कार जो अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा तथा विश्वम भरे अपनी पोषण शक्तियों के द्वारा हमेशा मेरी रक्षा करता है मैं अपने आप को उसकी रक्षा में समर्पित करता हूँ क्यों की परमेश्वर सामर्थ पराक्रम बल जीवन श्रवण दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त है जो वेर शत्रु कंजुस कुरा सूर्य वृत्ति वाले इन बचने की शक्ति तेरे अंदर है ये शक्ति मुझे मैं स्थिर कर मैं अपने आप को तेरे लिए अर्पण करता हूँ ये मनुष्य परमात्मा के द्वारा बनाया गया है और गुरुओं के द्वारा शिक्षित किया गया है वीरों के द्वारा उत्साहित किया गया है इसलिए ये वीर योद्धा बनकर हमारे अंदर आया है और सभी कार्य करता कार्यकर्ताए मातृभूमि की उपासना करने वाला ये वीर भूख और प्यास कसे कभी कष्ट को प्राप्त न जो गया पुरुष अपने मन और आँखों ऐसी बद्ध स्थिति में रहते हुए सभी प्राणियों को अनुकम्पा की दृष्टि से देखते हैं, उनको ही विश्व का निर्माण करने वाला और प्रजावों में रमने वाले हैं, उनको ही प्रकाशमय देव सबसे पहले मुक्त करता है जो गया पुरुष सब शरीर में संचार करने वाले प्राण को सबंगों और अवयवों से इकट्ठा करके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 जिसके कारण उनके बुद्धियों में रहने वाली आत्मा रूप भी बड़ा पश्चाताप करती है और दुहाकों को उपलब्ध करती है उनके जो दोष है वे सुधर जाए और विश्वकर्ता परमेश्वर की कृपा से वे हमारे सत्य कर मुँह में सम्मिलित हो इस जगत में अपना संरक्षण मनुष्य को स्वयं करना चाहिए ये बात पुकार पुकार कर सभी श्रेष्ठ और आप पुरुष करते हैं मनुष्य तुम अग्निवत जस बनो और अपना प्रकाश जगत में फैला वो ये तभी संभव होगा जब ग्यान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को धारण करने में सक्षम होगी हे मनुष्य जो विद्वानी को धारण करने वाला विद्वान पंडित नश रहित दिव्य गयन को विशेष रूप ऐसी अपनी बुद्धि में धारण करता है वही मुक्ति का श्रेष्ठ साधन के बारे में और उस नित्य चेतन ब्रह्म का शीघ्र गुण कर्म स्वभाव के सहित उपदेश करता है और जो इस ब्रह्म ज्ञान में कल्याण की भावना के हितार्थ स्थित जानने योग्य तीन उत्पत्ति स्थिति प्रलय भविष्य वर्तमान काल है उनको अच्छी प्रकार से जानता है वही पिता स्वरूप सर्वरक्षक परमेश्वर का ज्ञान देने का स्टिकता बनता है ड्योलुक पृथ्वी लोग दिन रात्रि सूर्य चंद्र नक्षत्र ब्रह्मज्ञानी, योद्धा सत्य अनृत, बुद्ध भविष्य आदि सब किसी से भारत डरते नहीं है इसीलिए ये विनाश कभी प्राप्त नहीं होते है इससे केवल ज्ञान मिलता है कि हम निर्भय वृत्ति से रहकर ही अपने विनाश से बचने की संभावना है तह प्रत शरीर में निर्भय वृत्ति के साथ रहे और मृत्यु के भय को दूर कर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 इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उस आत्मा के ही गुण गान करते है जिस प्रकार से अपने हृदय में उपस्थित उस परम अमृत तत्व के परम धाम का वर्णन के केवल आत्मज्ञानी संयमी वक्ता ही कर सकता है जिसके तीन पाध है ज्ञान विज्ञान ब्रह्मज्ञान, ब्रह्म हृदय में गुप्त है जो उनको जानता है वही ब्रह्म होता है वही हम सबका पिता जन्मदाता और भाई के समान है वही सभी प्राणियों को सभी अवस्थाओं में यथावत जानता है वह केवल अकेला ही एक है उसी के अनेक अग्नि आदि संपूर्ण अन्य देवों के नाम प्राप्त होते हैं, अर्थात उसी को दिए जाते हैं जिज्ञासु सुजन उसी के विषय में बारंबार प्रश्न पूछते हैं और अंत में उसी को प्राप्त होते है पृथ्वी सूर्य समेत अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जो अनंत पदार्थ हैं, उन सब का निरीक्षण करने के बाद पता लगता है कि अटल शाश्वत नियमों का पहला प्रवर्तक एक ही परमात्मा है इसलिए मैं उसी परमात्मा की प्रार्थना और उपासना करता हूँ जिस प्रकार वक्ता में वाणी विद्यमान रहती है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 सूर्यादि देव समान रीति से आश्रित है और जिसकी अमृतमय शक्ति संपूर्ण उप देवो में कार्य कर रही है वही एक सर्वित्र फैला हुआ व्यापक कार्य सत्य है उसी का साक्षात्कार करने के लिए मैंने सब वस्तु का निरीक्षण किया जिसके पश्चात मैंने पाया कि वह सबक के। एक सूत्र की तरह फैला हुआ है जिस तरह से एक माला में फूल कई प्रकार के होते हैं यद्यपि उनको एक साथ जोड़ने वाला गायक ही है इसको मैंने अनुभव किया इसके साथ जीवन की अनंत कलाएँ भी है सबका निवास स्थान मध्य लोक अंतरिक्ष है जहाँ ये सब शक्तियाँ प्रकट होती हैं और वहीं आरोप ये अदृश्य भी हो जाती है